मेरा नाम आ, साहिल है आ, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ एक शेर होता है जैसे सभी जानते हैं जंगल का राजा शेर होता है शेर एक शेर था वो बहुत भयंकर था उसने अपने जंगल के सारे सदस्यों को बहुत डरा कर रखा था एक दिन शेर ने देखा कि एक राजा हाथी पर आसन आसन पर बैठ के आ रहा है को लगा कि वह भी एक राजा है तो उसे भी एक आसन बनना चाहिए और वह उस पर बैठना चाहिए तो उसने तुरंत सभी जंगल के सदस्यों को बुलाया और एक आसन तैयार करने को बोला बस क्या था झट से आसन लग गया हाथी पर शेर उछल हाथी के ऊपर लगा हुआ आसन पर बैठा पर जैसे ही हाथी आगे बढ़ता तो फिर आसन हिलने लगता और इसी कारण शेर नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई आ, शेर उठकर बोला पैदल चलना ही ठीक रहता है आ, इस कहानी के नैतिक शिक्षा यह है कि आ, जिसका काम उसी को साझे శరే ఆ ఆదమీ నకల్ చాీ పరిణామ గలత ఆగ మశా కతా మేర కహా అచ్చి